कार्यक्रम हवा महल हवा महल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पीवी राव की लिखी झलकी शाही दावत निर्देशिका है साधना भारद्वाज हु। तूफान में 28 मरे एडिटोरियल अजी सुनो जी तुम हमेशा न्यूज़पेपर को चाटने में लगे रहते हो जरा मेरी भी तो सुनो मेरी एक समस्या है।, है इसका मतलब है कि मेरी मुसीबत आई सुधाकर अच्छा बताओ क्यों मैंने कभी तुम्हें निराश किया है नहीं नहीं, नहीं, नहीं और एक अच्छे पति होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम भी मुझे निराश न करो ओके ओके अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है तुम तो जानते ही हो खाजापुर के महाराजा और महारानी हमारे शहर में आए हुए हैं। अच्छा अच्छा फिर आगे बोलो महाराजा साहब अपने पैसे ऐसी खाजापुर में एक अस्पताल बनवा रहे हैं वो उदार है इसलिए दूसरी संस्थाओं को इस अस्पताल में निर्माण के लिए दान देने की इजाजत भी दे रहे हैं अरे वाह! इसमें संदेह नहीं कि वो बहुत ही उदार हैं। ने हमारे महिला मंडल की कार्यकारिणी समिति की दो मेंबर्स अंबिका और लक्ष्मी से इस विषय में बातचीत की है अच्छा लेकिन हिज़ ने मुझसे जिक्र तक नहीं किया अरे ये तो अच्छा ही हुआ तुम्हें अपने भाग्य को सराहाना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें इस पचड़े से दूर ही रखा लेकिन मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ जी हाँ। मैं चाहती हूँ भी सिफारिश करवाए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ हाँ। इसका एक ही तरीका है क्या उनको डिनर देना डिनर दि -दि हाँ। अंबिका और लक्ष्मी ने भी अपने अपने घरों आरोप उन्हें डिनर दिया था और हिजाइनस ने इन्हीं डिनर पार्टियों में उनसे कहा की हमारा मंडल अस्पताल के लिए दान दे सकता लेकिन है लेकिन सुशीला लक्ष्मी आग... तो और, और अंबिका हमेशा उन्हीं पार्टियों का जिक्र किया करती हैं और मुझे वो बातें मुंह बंद करके सुननी पड़ती हैं। जी मैं क्यूँ पीछे का काम है नहीं ज्यादा खर्चा नहीं होगा आ, बस किसी अच्छे होटल ऐसी खाने की चीजें मंगवा लेंगे और थोड़ी ड्राॅइंग रूम की सजावट सुधार लेंगे और कहीं से थोड़ी देर के लिए बढ़िया फर्नीचर किराए पर ले और अब रही बात मेरे पोशाक की तो सोचती हूँ कि खाजापुर की किसी आदिवासी महिला की पोशाक पहन लूंगी <laughs> इससे बहुत प्रभावित होंगी सुशीला एक बटलर तो जरूर चाहिए बटलर हाँ, अगर इतना रौक जमाने की बात मैं खुद ही डिनर सर्व करूं तो कितना बुरा लगेगा ठीक है ठीक है तुम कह सकती हो कि हमारा बटलर छुट्टी पर है छुट्टी पर है और डिनर मैं सर्व करूँ हर की तुम क्या चाहती हो कि मैं बटलर की पोशाक पहनकर बटलर का रो ना देख रहा आ, मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ सुशीला आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ डार्लिंग इसीलिए तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सुशीला मेरे प्यारे सुधी, याद करो वो दिन जब तुम रात को देर से लौटे थे और तुमको मैंने प, पता शुशीला शुशी, प्लीज ये सब गड़े मुर्दे उखाने का क्या फायदा है मुझे तो तुम्हारी रिक्वेस्ट वैसे भी माननी पड़ेगी क्यूँकी और कोई चारा ही तो नहीं है मेरे पास उठा डार्लिंग तुम सचमुच आदर्श पति हो, <laughs> बस तुम्हें बटलर की पोशाक पहनकर थोड़ी देर के लिए डाइनिंग तो काटना है आप तो ये व्यक्ति बताएगा कि मुझे क्या करना है सुधाकर अच्छी सब कुछ ठीक ठाक लगा दिया है ना हाँ, हाँ, लगा दिया है मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है पता नहीं कब वो लोग आ जाए हाँ, मुझे तो तुमने नौकर बना के रख दिया है वो लोग आ गए मैं मैं मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। अरे मत देखो मैं जाती हूं। अंदर जाओ ओह वेलकम वेलकम योर प्लीज धन्यवाद सुशीला जी भाईवा आपको इस आदिवासी निवास में देखकर हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अब हम अपनी ही रियासत में हैं क्यों दीवान जी यस योर हाईलैंड आपको तो ये पोशाक बेहद सूट कर रही है जी धन्यवाद आप है हमारे गुरुजी। नमस्कार आयुष्मी भवन और आप है हमारे दीवान जी नमस्कार हेलो। और आप हैं हर हाइनस आ, हमें तो आपका ये फ्लैट बहुत ही पसंद आया थैंक यू कितना सादा है मिसेज हाँ, सुशीला जी आपके पति हैं? वो मुझे अफसोस है योर सुबह सुबह उन्हें से से मैसेज मिला hmm. कि नेक्स्ट फ्लाइट सिंगापुर पहुँचो oh. <laughs> सुबह सुबह ही रवाना हो गए आपसे न मिलने के कारण वो खुद भी बहुत निराश थे hmm. उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी ओर से <laughs> से क्षमा मांग लेना <laughs> <laughs> कोई बात नहीं कोई बात नहीं हम उनसे अगली बार मिल लेंगे ah, आपके यहाँ बटलर ही नजर आ रहा है बाकी नौकर कहां है? बाकी नौकर योर एक ड्राइवर है जो मेरे पति को इम्पोर्टेड कार में लेकर एयरपोर्ट छोड़ने गया है और एक नौकर है जिसे मैंने अपने जौहरी के यहाँ भेजा है वो मैंने पिछले हफ्ते एक हीरो का हार बनाने का ऑर्डर दिया था अच्छा। उसी को लाने भेजा है पर आप तो जानती ही है नौकर कैसे होते हैं अभी तक नहीं लौटा बच्चो तुम अपनी इच्छाओं को जितना बढ़ाते जाओगे वो बढ़ती जाएंगे ये विलासिता की वस्तुएं जीवन को बोझिल बनाती हैं। डिनर सर्व हो चुका है योर हाइनेस तशरीफ लाइए आप सब लोग मैं डाइनिंग टेबल पर नहीं खाता मेरे लिए तो फल और दूध ही पर्याप्त है <laughs> जैसा आप चाहें। हुँ. आप सब लोग आइए खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। oh, oh, oh. आपका बटलर तो बड़ा है। इसने हमारे ऊपर सब्जी गिरा दी आई एम सॉरी योर हाइनस ये अभी नया है बटलर तुम्हें कुछ भी सलीका नहीं तुम बुरा मत मानना चाहिए सुशीला जी हम कहते हैं इसे आप निकाल दीजिए अभी इसी वक्त फौरन Highness, बटलर मिलना बहुत ही मुश्किल है इस शहर में पति मिलना तो आसान है पर बटलर मिलना नामुमकिन सा है जरा लेकिन ये बटलर पढ़ा लिखा और वफादार है बफादार। <laughs> बटलर जरा पूरी देना ये क्या किया पूरी मेज के दूसरी तरफ से फेंकने नहीं चाहिए थी इस, इस पढ़े लिखे बटलर बटलर से तो अनपढ़ ही परोसना चाहता था पर वो गलती से की गोद में जाते हैं वही से है। वह क्या कंट्री है मैं अपना लाइफ का ज्यादा हिस्सा वहीं बिठाया है और मेरा बिलीफ है कि इनकी जितनी पेश की जाए वो थोड़ी है <laughs> बहुत बढ़िया सुशीला जी थैंक यू हम आपके महिला मंडल को अपने अस्पताल के लिए दान देने का अवसर देना चाहते हैं। योर है मुझे इस बात का फक्र है कि आपने मुझे इस लाइफ समझा मैं कार्यकारिणी ऐसी सिफारिश करूंगी कि वो आपके अस्पताल को भरपूर दान देवान <laughs> जी यस योर हाइनस अस्पताल में दान देने वाले कागजात कार में से मंगवाया जाए क्या? ये सर, ये सर। से कराओ। लाते हैं। नौकर बना रखा है सुबह से बुरी हालत कर... क्या भाई तुम्हारे यहाँ फैंसी ड्रेस है क्या अरे आज तो पूरा बटलर लग रहे हो यार। तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिलना निश्चित है इनको को बनाने का अच्छा मौका है आ, आ, वो वो, वो सुनाकर यार तुम तो जानते हो मैं और ये मेरा साला फैंसी ड्रेस पार्टियों में कितनी दिलचस्पी रही वो तो मुझे अच्छी तरह से याद है दरसल वो मैंने ये सोचा कि सुशीला ने तुम्हें थोड़ी सी गलती हो गई है लेकिन अभी ज्यादा देरी नहीं हुई है मेहमान अभी अभी आने शुरू हुए फैंसी ड्रेस में आए तुम दोनों भी शामिल हो सकते हो अच्छा ये बताओ मेहमान किस ड्रेस में आए वो कोई महाराजा बना है महारानी बनी है और स्वामी जी अच्छा, अंग्रेज भी है सुशीला जानते हो सुशीला आदिवासी के अच्छा ये बताओ सुधाकर यार हम दोनों किस ड्रेस में हाँ बोलो बोलो हम दोनों चंद्रा तुम एक काम करो तुम ड्राइवर की ड्रेस में आ जाओ अच्छा और प्रकाश तुम तो आओ घरेलू नौकर बनकर बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि ये पोशाकें आसानी से मिल भी जाएंगी टाइम भी कम है थैंक यू बेटा जल्दी आओ जल्दी आओ अरे वो ब्रीफ के जाना है लीजिए ये रहे वो फिफ ये रहे वो कागजात जिनसे आपको अस्पताल में दान देने की अनुमति मिलेगी पार्टी खूब जम रही है बटलर साहब oh, okay, बदतमीज़ ड्राइवर है ड्राइवर uh, uh, एयरपोर्ट से तुम इतना लेट क्यों आए हो uh, क्या तुम्हें पता नहीं था कि बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं मैं मैं ड्राइवर ड्राइवर इधर आओ इधर आओ तुम्हें सब जाता हूँ अरे ये बेवकूफ! खास किस्म की फैंसी ड्रेस पार्टी है। तुमने देखा नहीं कि महाराजा महाराजा असली महराजा का मुझे माफ कर मेन साहब बटलर ने मुझे अभी बताया की हमारे मेहमान कितने बड़े आदमी है लीजिए हमारे नौकर प्रकाश भी आ गया प्रकाश जी मेन साहब अभी तक कहाँ थे मेरा वो हीरो का हार लाए या नहीं हीरो का हार हाँ? आ, आ, हा, हीरो का हार ने? वो वो साहब मुझे अफसोस है कि मैं टैक्सी का इंतजार कर रहा था कि आपका हार जो था ना, वो गुम हो गया आ, गुम हो गया जी आ, खैर कोई बात नहीं लेकिन आईंदा होशियार रहना ना हाँ? मैं एक और हार का ऑर्डर दे दूंगी जी बहुत अच्छा नौकर का हार खो बैठा हाँ. और इसके माथे पर शिकन तक नहीं इसका मतलब है वो बहुत धनी है हम आपके प्यार और मेहमान नवाजी से बहुत प्रभावित हुए हैं सुशीला जी हम इसके एवज में कुछ देना चाहते हैं। हम आपको भी अपने अस्पताल की निधि में दान देने का अवसर देना चाहते हैं थैंक यू। इसके लिए हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं हमें भी तो आपका ऋण चुकाना है अच्छा? <laughs> क्या ये इतनी नासमझ है कि ऐसा स्वर्णिम अवसर खोदेंगी ये जरूर दान देंगी तो हम हैं। स्वामी जी आपकी दाढ़ी तो। अरे ड्राइवर के बच्चे मेरी दाढ़ी में हाथ लगाने का साहस कैसे हुआ मैं मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूं गुरु जी ना समझ ड्राइवर तुम्हें जरा भी तमीज नहीं बाहर जाओ आई आउट। अच्छा अच्छा जाता हूँ पुलिस पुलिस इंस्पेक्टर साहब आप गलत जगह पहुँची है आपको तो बिल्कुल नहीं अच्छा तो जी हाँ? हम लोग लोग चलते हैं हैं आइए आइए गुरुजी गुरुजी अरे, गुरु अरे महाराजा साहब महारानी साहिबा आप भाग रहे है? ये ये क्या हो रहा है हमारे सम्मानित शाही अतिथियों को आप इस तरह बेजत नहीं कर सकते साहब मैडम ये धोखेबाज है धोखेबाज और योर हाईरेस आपकी ये शाही चार सौ से खत्म क्या मैडम हमें इनकी बहुत दिनों से तलाश, तलाश थी ये किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य के बहाने लोगों से पैसा गायब हो जाते थे oh, no. चंद्रा साहब आपने हमें सूचित करके अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है और एक आदर्श नागरिक होने के नाते आपने अपना कर्तव्य निभाया है आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद सिपाही इनको गिरफ्तार करो क्या कर रहे हैं <laughs> देख लिया मेम साहब <laughs> पर यार चंद्रा ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ अरे यार सुधा वो हुआ यू कि मैंने जब स्वामी जी की दाढ़ी पर हाथ फेरा तो वो खड़ गई मुझे उनका बेनकाब चेहरा नजर आया अच्छा। मुझे लगा मैंने इसे कहीं देखा है फिर याद आया कि अखबारों में देखा था वो उसी गिरोह का सरगना था जो लोगों से दान के नाम पर रुपए फरार हो जाया करता था oh. मैं फौरन बाहर गया और पुलिस को फोन कर दिया wow, wow. really, <laughs> तो वाह तो सचमुच की महाराजा समझ रही थी जरा सोचो इन बदमाशों को खुश करने के लिए मुझे बटलर और तुम्हें ड्राइवर बनना पड़ा सुधाकर डर आई एम रियली वेरी सॉरी चंद्रा भाई साहब आप मुझे माफ करें ना अरे कोई बात नहीं भाभी कोई बात नहीं <laughs> चंद्रा यार कुछ भी हो आज के फर्स्ट प्राइस के हकदार तो तुम ही हो <laughs> <laughs> शाही दावत आप सुन रहे थे पीवी राव की लिखी ये झलकी निर्देशन था साधना भारद्वाज का आकाशवाणी दिल्ली की इस भेंट के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है